श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ बारह बारह अप्रैल अठारह सौ छियासी श्री रामकृष्ण का महाभाव गिरीस और मास्टर आदि के पास श्री रामकृष्ण अपने महाभाव की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण भक्तों से उस अवस्था के बाद आनंद भी जितना है उसके पहले कष्ट भी उतना ही है महाभाव ईश्वर का भाव है वह इस शरीर और मन को डावाडोल कर देता है जैसे एक बड़ा हाथी कुटिया में समा गया हो कुटिया डावा डोल हो जाती है कभी वह नष्ट भी हो जाती है ईश्वर के लिए जो विराहाग्नि होती है वह बहुत साधारण नहीं होती इस अवस्था के होने पर रूप और सनातन जिस पेड़ के नीचे बैठे रहते थे कहते हैं उस पेड़ की पत्तियां भी झुलस जाया करती थी इस अवस्था में मैं तीन दिन तक अचेत पढ़ा रहा था हिलडुल भी नहीं सकता था एक ही जगह पर पड़ा रहता था जब होश आया तब ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण की तंत्र साधना की आचार्य भैरवी ब्राह्मणी ने मुझे पकड़कर नहलाने के लिए ले गई परंतु हाथ के में हाथ से देह छूने की हिम्मत न थी देह मोटी चादर से ढकी रहती थी उसी चादर पर से मुझे पकड़कर कर ब्राह्मणी ले गई थी देह में जो मिट्टी लगी हुई थी वह जल गई थी जब वह अवस्था आती थी तब मेरू मज्जा के भीतर से कैसे कोई हल चला देता था अब जी गया अब जी गया यही रट लगी रहती थी परंतु उसके बाद फिर बड़ा आनंद होता था भक्त मंडली आश्चर्यचकित होकर ये बातें सुन रहे हैं श्री राम कृष्णगिरी से तुम्हारे लिए इतने की जरूरत नहीं मेरा भाव केवल उदाहरण के लिए है तुम लोग अनेक बातें लेकर रहते हो मैं सिर्फ एक को ही लेकर मुझे ईश्वर को छोड़ और कुछ अच्छा लगता नहीं उनकी इच्छा साहस, एक डाल वाला पेड़ भी है और पांच डालियों का पेड़ भी है सब हंसते हैं मेरी अवस्था उदाहरण के लिए है तुम लोग संसार धर्म का पालन करो अनासक्त होकर कीच लग जाएगी परंतु उसे पाकल मछली की तरह झाड़ डाला करो कलंक के सागर में तैरो फिर भी देह में कलंक न छू जाएगा गिरीश आपका भी तो विवाह हो गया है हास्य श्रीराम साहस संस्कार के लिए विवाह करना पड़ता है परंतु मैं सांसारिक जीवन कैसे व्यतीत कर सकता था ईश्वर दर्शन के लिए मेरी व्याकुलता इतनी तीव्र थी कि जब जब मेरे गले में जनेऊ डाल दिया जाता था वह आप ही गिर जाता था मैं संभाल नहीं सकता था एक मत में है सुखदेव का विवाह संस्कार के लिए हुआ था एक कन्या भी शायद हुई थी सब हंसते हैं कामने और कांचन ही संसार है ईश्वर को भुला देता है गिरीश कामने और कांचन छोड़े तब ना श्री राम कृष्ण उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो विवेक के लिए प्रार्थना करो ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य इसी को विवेक कहते हैं छन्ने से पानी छान लेना चाहिए इस तरह उसका मैल एक तरफ पड़ा रहता है अच्छा जल एक तरफ आ जाता है विवेक रूपी छन्नों का उपयोग करो तुम लोग उन्हें जानकर संसार करना यही विद्या का संसार कहलाता है देखो ना, स्त्रियों में कितनी मोहिनी शक्ति है जिस जिस पर अविद्या अविद्यापणी स्त्रियां पुरुषों को मानो एक बेवकूफ़ जड़ पदार्थ बना देती है जब देखता हूँ स्त्री पुरुष एक साथ बैठे हुए हैं तब सोचता हूँ आहा ये बिल्कुल ही गैद मास्टर की ओर देखकर हारू इतना अच्छा लड़का है परंतु वह प्रेतनी के हाथों पड़ा है लाख कहो अरे मेरे हारू तुम कहाँ गए हारू तुम कहाँ गए कहाँ है हारू लोगों ने देखा चलकर हारू बट के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है न वह रूप है न वह तेज न वह आनंद बट की प्रेतनी हारू पर सवार है बीबी अगर कहे जरा चले तो जाओ बस आप उठकर खड़े हो गए अगर कहा बैठो तो कहने भर की देरी होती है आप बैठ गए एक उम्मीदवार बड़े बाबू के पास जाते जाते हैरान हो गया काम किसी तरह न मिला बाबू ऑफिस के बड़े बाबू थे वे कहते थे अभी जगह खाली नहीं है मिलते रहना इस तरह बहुत समय कट गया उम्मीदवार हताश हो गया वह अपने एक मित्र से अपना दुख रो रहा था मित्र ने कहा तो भी अकल का दुश्मन ही है अरे उसके पास क्यों दौड़ धूप कर रहा है गुलाब जान के पास जा उससे सिफारिश करा तो काम हो जाएगा उम्मीदवार बोला ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ गुलाब जान बड़े बाबू की रखेल है उम्मीदवार उससे मिला कहा माँ तुम्हारे बिना किए न होगा मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ ब्राह्मण का बच्चा हूँ कहाँ मारा मारा फिरों माँ बहुत दिनों से काम काज कुछ नहीं मिला लड़के बच्चे भूखों मर रहे हैं तुम्हारे एक बार के कहने ही से मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा गुलाब जान ने उस ब्राह्मण से पूछा बेटा किससे कहना होगा उम्मीदवार ने कहा बड़े बाबू से ज़रा आप कह दें तो मुझे ज़रूर काम मिल जाए गुलाब जान ने कहा मैं आज ही बड़े बाबू से कहकर सब ठीक करा दूँगी दूसरे दिन सुबह को उम्मीदवार के पास एक आदमी जाकर हाजिर हुआ उसने कहा आप आज ही से बड़े बाबू के ऑफिस जाया कीजिए बड़े बाबू ने साहब से कहा ये बड़े ही योग्य इन्हें काम पर मैंने रख लिया है ऑफिस का काम ये बड़ी तत्परता के साथ कर सकेंगे इसी कामनी और कांचल पर सब लोग लट्टू हैं परंतु मुझे यह बिल्कुल नहीं सुहाता सच कहता हूँ राम दुहाई ईश्वर को छोड़ मैं और कुछ नहीं जानता